नमस्कार। ये वीडियो है भारत में जो ब्लैक मनी है, भारत में जो ब्लैक मनी है वो कैसे निकाला जा सकता है, काम किया जा सकता है, ब्लैक मनी का प्रचलन काम किया जा सकता है, और किस तरह से यही कानून, जो मैं बता रहा हूँ, वही कानून, इस तरह से जो 50 लाख का फ्लैट आजकल बिक रहा है, वो ラーのポジティブは、ラーメンは、ラーメン a ポジティブは、ラは、ラーメンのポジテ 301.htm 301.pdf नहीं 301.htm उसमें chapter 25 chapter 25 taxation जो उपर है उसमें दोनों chapter का शिकर है और दूसरा black money से related chapter है आ, foreign black money और Indian black money दोनों को cover करता है black color और black money チャットの25、Test、タスキを4。 चैप्टर 43, चैप्टर 43, चैप्टर 41 और 43 दोनों। चैप्टर 41 ब्रिंग बैक ब्लैक डॉलर्स बैक, यानी जो विदेशों में काले डॉलर रहे बोला वापस आना और रिड्यूस ब्लैक रुपीस इन इंडिया। इसलिए होगा। अब कानून क्या है जो प्रपोस कानून? वैल्यूएस्ट का कानून। वैल्यूएस्ट का क なので、私の家の人は 2% の人は 2% の人は 2% の人は 2% の人は 2% の人は 2% の人は 2% の人は 2% の人は 2% の人は 2% の人0 0 0人は 2% の人は 2% 0 0 0 2% の人は 2% の人は 2% の人は 2% の人は 2% の人は 2% の人は 2% の人0 2% の人は 2% の人は 2% 0人は 2% の人は 2% の人は 2% の人は 2% の人0 2% の人は 2% の人は 2% の人は 2% の人は 2% の人は 2% の人は 2% の人は 2% の人は 2% の人は 2% の人は 2% の人は 2% の人は 2% の人は 2% の人は 2% の人は 2% の人は 2% の人は 2% の人は 2% の人は 2% 4748円。Uh, 47, 48 market value が 8% です。何を言か、何を言うか、何を言うか、何を言うか、何を言うか、何を言うか、何を言うか、何を言うか、何を言うか、何を言うか、何を言うか、何を言うか、のを言うか、何を言うか、何を言うか、何を言うの何を言うか、何を言うか、何を言うか、何を言うか、何を言うか、何を言うか、何を言うか、何を言うか、何を言うか、何を言うか、何を言うか、何を言うか、何を言うか、何を言うか、何を言うか、何を言うか、何を言うか、何 माशाआल्लाह पवार के कहा जाता है पुणे में कुछ 20-20000 फ्लैट हैं तो उस आदमी को हर साल 200-300 फ्लैट जितना वैल्यू टैक्स देना पड़ेगा तो या तो वो फ्लैट बेचेगा या तो किराए पे देगा वैल्यू टैक्स का असर यह होता है कि आदमी अपने फ्लैट बेचना शुरू करता है उसके पास में जमी जो पचास लाख का ब्लैक है वो बीस लाख का हो जाएगा और ब्लैक मनी का सर्कुलेशन कैसे कम होगा कि जो दूसरा कारण प्रपोज किया है वो इस प्रकार से है। फ्रांस में है, बहुत सारे देशों में है कि मैं एक जमीन का प्लॉट एक आदमी को मैंने मान लो दो करोड़ में बेचा। लेकिन मैंने मार्केट रेट उसका दो करो マネジャー・パンプロスケースのごうごうごうごうごうごうごうごうごうごうごうご o ごうごうご e ごうごうごうごうごうごうごうごうごうごうごうごうごうごうごうごうごうごうごうごうごうごうごうごうごうごうごうごうごうごうごうご n ごうごうごうごうごうごうごうごうごうごうごうごうごうごうごうごうごうごうごうごうご a ごうごうごうごうごうごうごうごうごうごうごうごうごうごうごうごうごうごうごうごうごうごう और जमीन जीता भी एक करोड़ पच्चीस लिया दिया, दिया। थर्ड पार्टी उसके नाम ट्रांसफर करो तो इस कानून का असर जाओ कि जमीन की खरीद बेच में और प्लांट की खरीद बेच में ब्लैक मनी जो है वो इफेक्टिवली दस बीस परसेंट से ज़्यादा नहीं रहेगा कैसे कि यदि दो करोड़ मार्केट वैल्यू है और उसको मैं व्यक्ति आते एक करोड़ नब्बे लाख देगा तो फ्लैट उसके हाथ से निकल जाएगा और जिस आदमी एक करोड़ नब्बे लाख दे रहा है उसके हाथ में चला जाएगा तो जिस आदमी ने दो करोड़ दिए यानी डेढ़ करोड़ चेक और 50 लाख कैश उसको तो घाटा हो गया उससे भी जा रहा है यदि मान लो दो करोड़ का फ्ल और जमीन या फ्लैट उसके आठ में से भी आप उसको तो पचास लाख जो कैश किया हो तो वापस आने नहीं होगा उसका घाटा हो जाएगा इसको बोलते हैं कंपिटिटिव बाइंग कंपिटिटिव बाइंग यानि कि जो ट्रांसैक्शन हुआ है उसके सात दिन या पंद्रह दिन जो भी कानून में लिमिट रखी थी उसके पंद्रह दिन के अंदर यद यूसंजोगी वन फोर्थ हो जाएगा अभी रेशियो चल रहा है फिफ्टी फिफ्टी क्या कहीं जगह फोर्टी सिक्सटी यानी फोर्टी परसेंट वाइट सिक्सटी परसेंट ब्लैक वो रेशियो कम होके जो सिक्सटी है वो कम होके ट्वेंटी हो जाएगा अब जब ब्लैक मनी की उपयोगीता कम हो जाएगी क्योंकि ब्लैक मनी की सबसे बड़ी उप 私たちはそれを使うと、それを使うと、それを使うと、うそれを使うと、それをうそれを使うと、それを使うと、それを使うと、それうそれを使うと、それを使うと、それを使うと、それをうそれを使うと、を使使うれを使うと、それを使と、と、それを使うと、使うれをと、それを使うと、それを使うと、それと、それを使うと、それを使うと、それを使うと、それを使うと、それを使うと、それを使うと、と、うそれを使うと、そを使うと、それを使 उसका holding की कम हो जाता है अब दूसरा जो कारून है well tax का उसे दूसरा positive effect क्या है जो जो well tax कारून प्रूबस क्या है उसे wet और exercise निका सकते हैं wet exercise जितने भी income tax और well tax के सिवा सारे tax नमी निकाल देगे जाई यह well tax आने के बाद और इसके बाद जब wet और exercise निक वो 10 बी 20 परसेंट एक्साइज का और 5-10 परसेंट 12 परसेंट वैट का लग जाता है और इसकी वजह से प्राइस सीधा 20-25 परसेंट बढ़ जाता है इसलिए लोग बिल लेते हैं कभी 10 परसेंट बढ़ जाता है कभी 12 परसेंट बढ़ जाता है और इसी वजह से आ, ये आ, बढ़ जाता है लेकिन जब वैट और एक्साइज निकाल दिय तो वो भी कम होके 15 परसेंट कम कर सकते, 20 परसेंट कम कर सकते, तो इससे ब्लड मणि और कम हो जाएगा। अब बाकी लोगों का इस पे क्या ओपिनियन है? तो वेल्टेक्स का सुप्रीम न्यायालय सामी ने खास विरोध किया है कि वेल्टेक्स बिल्कुल नहीं होना चाहिए। वो वैट और ये एक्सआई और ऐसे रिग्रेसी कानून का सम WTO s t a n d a w t o のスタンダードタッフのスタッフのスタッフのスタッフのスタッフのスタッフのスタッフのスタッフのスタッフのスタッフのスタッフのスタッフのスタッフのスタッフのスタッフのスタッフのスタッフのスタッフのスタッフのスタッフのスタッフのスタッフのスタッフのスタッフのスタッフのスタッフのスタッフのスタッフのスタッフのスタッフのスタッフのスタッフのスタッフのスタッフのスタッフのスタッフのスタッフのスタッフのスタッフのスタッフのスタッフのスタッフのスタッフのスタッのスタッフのスタッフのスタッフのスタッフのスタッフのスタッフのスタッフのスタッフのスタッフのスタッフ अन्ना ने भी पेटेंस का विरोध किया कि आ, क्योंकि जो अमीर लोग हैं उनके मीडिया फाइनेंसिंग कर रहे हैं मतलब अन्ना को पैसा नहीं चाहिए अन्ना जहाँ पैसे के मामले में वो 100 परसेंट क्लीन हैं वो ना किसी, किसी से कोई पैसा नहीं लेते पर उनका आग्रह रहता है कि अमीर लोग अरबों रुपया करोड़ रुपया अरबों チャレコー、チョビス、ルーティン、ディ t ン、ディーン、デ i ーン、ディーン、デーン、ディーン、ディーン、ディーン、ディーン、ディーン、ディーン、ディーン、デ i ーン、ディーン、ディーン、ディーン、ディーン、ディーン、デ i ーン、デ तो फिरसे मैं समझेता और मैं कहुंगा कि black money in land, अभी जो land के price इतने बढ़े, उसका सबसे बड़ा कारण है black money, यह जो मैंने कानून बता है, well tax का और compulsory sales, compulsory sales, यदि margin देके कोई extra पैसा देता है, तो sale होने के 7 दिन के अंदर, उसका resale हो जाएगा, automatic resale हो जाएगा, compulsory resale हो � और यदि ब्लैक मनी का सर्कुलेशन काम हो जाता और वेल्टकस आ जाता है तो जो 50 लाख के ब्लैक हैं, वो 20 लाख में मिलने शुरू हो जाएंगे। धन्यवाद।